एक भीड़ का गुप्त जीवन कई साल पहले था एक सुंदर सा गांव एक जगह पे रहते थे भीड़ों का झुंड और एक चरवाहा उनका ध्यान रखा करता था सारे भीड़ एक साथ खेला करते थे और खुशी से साथ रहा करते थे हमेशा अनुशासित तरीके से अपने चरवाहे की साथ खांस चरने जाते थे सब भेड़ हमेशा साथ खेलते थे, परंतु उनमें से एक भेड़ था जो सबसे अलग और अजीब था। उसका नाम था बिल्लू। हर रोज की तरह चरवाहा अपने भेड़ों को लेने आया। अह, आ गया ये। अब ये सारे पेवकुव भेड़ हर जगह इसके पीछे पीछे जाएंगे। सारे भेड़ के आगे निकलने के बाद बिल्लू भी उनके पीछे ग चलते-चलते अचानक से बिल्लू को बीच में मौका मिला और वह दूसरी दिशा में निकल पड़ा। अब हर रोज़ यही होने लगा। चरवाहा भेड़ों को लेने आता था और सब उसके पीछे जाते थे, सिवाय बिल्लू के, जो मौका देखकर रोज़ किसी और दिशा में निकल जाता था चोरी छुपे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर बाकी के भेड़ चकित रह गए और सोचने लगे कि अब वह उन चारों भेड़ों के साथ क्या करने वाला था? चरवाहा उन भेड़ों को किसी और व्यक्ति को बेच रहा था। अब सब भेड़ों की संख्या कम हो गई थी और सब डरे हुए थे कि कहीं उनको भी कोई लेना जाए। ओह, ये चरवाहा हमें रोज ईसीले खिला रहा था, ताकि हमें मोटा करके हम सबको बेचके अच्छा पैसा कमाए। मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। मैं इधर से निकलूँगा। मैं बाकियों से भी बात करके सबको अपने साथ ले जाऊँगा। हे दोस्तों, चिंता मत करो। मेरे पास एक योजना है। हम सबको तुरंत मेरे वाली स्थान पर जाना होगा, जहाँ पे मैं हर रोज जाता हूँ। हम वहाँ खुशी से और आजादी से रह सकते हैं। अगर हम यही रुके, तो उन चार भेड़ों की तरह बन जाएंगे। बस मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको उधर ले जाऊँगा। ओह, तो तुम हर रोज उसी जगह पे जा रहे थे, खेलने और मजे लेने क हाँ वहाँ हमारी तरह और भी जानवर है और परिंदे पेड़ पौधे भी ठीक है हम चलेंगे तुम्हारे साथ उसी समय चरवाहा भेड़ों को लेने आया घास चराने के लिए बिल्लों ने सबको इशारा किया तैयार और सतर्क रहने के लिए सारे भेड़ चरवाहे के पीछे चलने लगे और चरवाहा उनकी गिनती करने लगा एक दो तीन बोल मिलाकर आठ पेड़ सब हमेशा की तरह चल रहे थे पर बिल्लू वहाँ से निकलने का मौका देख रहा था चरवाहे ने देखा कि बिल्लू बाघियों से थोड़ा दूर चल रहा था तो वह उसके पीछे जाके खड़ा हो गया और वहाँ से सब कुल चला रहा था अब बिल्लू को वहाँ से भागने का कोई मौका नहीं था और उसे समझ न पर चरवाहे ने उसे मौका दिया ही नहीं। वो भी उनके पीछे ही चलता रहा नजर रखने। ऐसा कई बार हुआ और आखिर कार जब चरवाहा देख नहीं रहा था, बिल्लू तुरंत मुड़ा और वहाँ से भाग निकला। चरवाहा उसकी ओर पुकार में लगा, पर बिल्लू रुका नहीं। चरवाहा बिल्लू के पीछे भागने लगा। और बाकी के भीड़ खुश थे कि वे सब जल्द आजाद हो जाएंगे। अंत में चरवाहा उस जगह पर पहुंचा जहां से बिल्लू गया था। कोई गुफा था जिसके अंदर चरवाहा धीरे से आगे बढ़ने लगा। अचानक से वो अंधेरा गुफा एक सुंदर दुनिया की ओर खुल गया। रंग-बिरंगी फूल, कई प्रकार के पेड़, चमकता हुआ पानी और सबसे शानदार चीज वहाँ पे एक हीरों का बाहर था जिसने चरवाहे को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। चरवाहे ने अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहा पर कोई रुकावट थी। उसने बहुत बार कोशिश की गुफे से बाहर निकल उस सुंदर स्थान में जाने की पर हो ही नहीं पाया। उसी समय बिल्लू उसके आगे आया और बोला, हो चर बोल सकते हो? जी हाँ, और मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूँगा, बस बहुत हो गया। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुमको तो दिन में तीन बार खिलाने ले जाता हूँ, और क्या चाहिए तुमको? अफ़सोस करो, तुम हम सबको केवल मोटा बनाने के लिए खिलाते हो, ताकि हमें अच्छी रकम में बेच सको あ、が起きているか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないからないか分いか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からなら खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। वो हीरो का पहाड़ देख रहे हो? मैं तुम्हें उनमें से कुछ हीरे दे दूँगा अगर तुम बाकी के भीड़ों को इधर भेज दोगे तो। चरवाहे को हीरो का लालच आ गया और फिर उसने भीड़ों की फिक्र नहीं की। उसने बिल्लों की बात मान ली और बाकी के सारे भीड़ों और कुछ हीरों को अपने मुंह से दुनिया की दूसरी ओर डाल दिया। चरवाहा अपने हीरे लेकर खुशी से अपने रास्ते चला गया। बाकी के भेड़ नई दुनिया में घुसकर हैरान रह गए और खुशी से झूम उठे। अंत में सभी ने खुशी से उस सुंदर गुप्त दुनिया में जीवन बिताया। एक समय की बात है। एक जंगल में एक सेब के पेड़ का केत था। वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर सेब उगते थे। एक पेड़ की पत्ती पर एक तितली ने अंडा दिया और उड़ चली। कुछ समय बाद अंडा हिलने लगा और टूट गया। एक छोटी सी कैटरपिलर उसमें से बाहर देखती है। उसने उबासी ली और अपनी आँखों को मला ताकि रोशनी सहन कर सके। वो caterpillar बहुत भूखी थी। वो खाना खोजने लगी और फिर उसे एक सेब दिखा। उसने सेब को काटा और उसमें एक छेद बना दिया। वो सेब में रेंग कर चली गई और वहीं रहने लगी। सारा दिन वो बस फल और पतियां खाती। और जैसे ही सूरज ढल जाता, वो थक जाती और उसे नींद आ जाती। नींद में ही उसने पतियों के सहारे अपना बिस्तर जमाया। फिर ऐसे ही वो उस बिस्तर पर गई, अपने पैर रखे और आँखें बंद कर लीं। झट उसे नींद भी आ गई। जैसे ही वो गहरी नींद में सोने लगी ही थी कि उसे क्रिक क्रिक क्रिक, क्रिक की आवाज सुनाई दी। पहले तो आवाज धीमी थी, मगर धीरे-धीरे बढ़ने लगी। Caterpillar बहुत तंग आ गई और उसने अपने कान ढक लिए। Caterpillar उठी और अपने फल के बाहर देखने आई कि आवाज कहाँ से आ रही है। बाहर आकर उसने देखा कि आसपास और भी caterpillar उस आवाज की तलाश कर रहे हैं। आवाज तो हर जगह से आ रही थी, मगर उसे समझ ही नहीं आया कि ये कौन कर रहा है और कहां से। caterpillar ने जमी की ओर देखा और वहां एक झिंगूर ये आवाज निकाल रहा था। क्रिक क्रिक क्रिक। झिंगूर को देखने के बाद caterpillar को उस आवाज का राज समझ आया। caterpillar ने इंतजार किय कि कब वो आवाज़ निकलना बंद करेगा? मगर जिंगूर तो रुका ही नहीं। कैटरपिलर ने सोने की बहुत कोशिश की, मगर सो ना पाई। तो वो दूसरे पेड़ पर चली गई, जहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी। कैटरपिलर ने वहां सोकर रात बिताई और फिर अगली सुबह वो रोज की तरह खा रही थी उसका दिन बीत गया वो अब थक चुकी थी और सोने को तैयार थी लेकिन फिर से उसने वो आवाज सुनी मैंने अपना घर भी बदल लिया मगर ये झिंगुर तो अभी भी आसपास ही हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। वो अपने सेब से बाहर आई और दूसरे कैटरपिलर के पास गई। उसने उन्हें समस्या के बारे में बताया और हल भी दिया। सबने उसकी बात मानी और पत्तियां तोड़ने लग गए। उन्होंने सारी पत्तियों को सीटी के आकार में रोल किया, फिर उसमें से जोर से आवाजें निकालने लगे। उसकी आवाज झिंगुरों की आवाज से भी बहुत तेज थी। सभी झिंगुर वो आवाज सुनकर उठ गए और हैरान हो गए। और फिर उन्होंने शोर मचाना बंद कर दिया। तुमने देखा? मेरी योजना काम आई। ये झिंगुर सही में के झिंगुरों ने अपनी आवाज निकालना बंद कर दिया है और सब ने सोने की कोशिश की पर जब कैटरपिलर सोने गए झिंगुर भी सोने गए और खुद बखुद फिर से आवाज शुरू हो गई जब झिंगुरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कैटरपिलर वापस उठ गए यही सब दुबारा शुरू हो गया भी जिंगूरों ने कैटरपिलर के पास जाकर बात करने का सोचा। सभी जिंगूर आपस में चर्चा कर रहे थे। अरे, मैं इन कैटरपिलर के शोर में नहीं सो पा रहा हूँ। तुमने देखा, जब हम आवाज निकालते हैं, वो सभी तभी आवाज निकालते हैं। और अब जब हम चुप हो गए, वो भी चुप हो गए हैं। चलो, चलते हैं। सिंगूरों का दल कैटरपिलर के पास बात करने गया। हे कैटरपिलर, हम सब तुम्हारे इस शोर में बिल्कुल नहीं सो पा रहे। हमें भी तुमसे यही शिकायत है। तुम्हारी इस क्लिक क्लिक क्लिक आवाज़ में हम भी नहीं सो पा रहे। ऐसा लगता है कि हम दोनों को ही कठिनाई है। तुम सब कोई और रहने का ठिकाना क्यों नही हमने अपना ठिकाना पहले भी तुम्हारी शोर की वजह से बदला, मगर हमें इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अरे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी बनावट ही ऐसी है, ये आवाज तो आएगी। हम सब जब सोते हैं, ये आवाज खुद बखुद निकलती है। अगर हमें सावाज को रोक पाते, तो जरूर रोकते। ओह, ऐसा क्या? हम इस बात से अनजान � मगर हम कैटरपिलर तो आवाज़ बंद कर सकते हैं क्योंकि तुम सब अपना ठिकाना पहले भी बदल चुके हो हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे हम झिंगुर अपने रहने के लिए नया ठिकाना ढूंढ लेंगे हां हां ये सही उपाय है मैं हमारे बाकी झिंगुर दोस्तों को जाकर बोलता हूँ हमारी समस्या को समझने के लिए शु और ये हम दोनों के लिए अच्छा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, थोड़ी सी समझदारी और वार्तालाप से उसका हल जरूर निकल आता है। धन्यवाद। एक समय की बात है। एक गांव में रहता था एक व्यापारी जगन्नामक। उसके पास थे दो गधे, जिनका वो भार उठाने के लिए अपने व्यापार में उप्योग करता था। दोनों गधों में से एक गधा था जिसको हमेशा भूग लगी होती है। ये गधा बहुत सारा भार उठाता था, परन्तो उतना ज्यादा खाता भी था। शाम को इस गधे को बहुत कुछ खिलाना पड़ता था, नहीं तो गधा चुप नहीं रहता। उसी गांव में मनीष नामक एक और व्यापारी था, जिसके पास भी था एक गधा, परंतु मनीष का गधा उतना भार नहीं उठाता। दिन दोनों व्यापारी एक पेड़ के पास एक दूसरे से टकरा गए। जगन भाई, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारा गधा कितना सारा भार उठाता है? मेरे वाले को देखो, किसी काम के लायक नहीं है। ज्यादा भार उठाता ही नहीं। अरे मनीष भाई, हाँ ये बहुत भार उठाता है, पर हम तो इसको हमेशा भूख लगी रहती है। मेरे � उन्होंने कुछ समय तक बातचीत की और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। एक दिन जगन और उसकी पत्नी भूखे गधे के बारे में बात कर रहे थे। राधा, इस गधे को पालना अब कठिन हो रहा है, इसके कारण मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। यही बात एक काम करते हैं। तुम्हारे दोस्त मनीश को ये गधा पसंद है ना। मनीश को ये गधा बेज देंगे। समस्या ही हल हो जाएगी। क्या बोलते हो जी। जगन अपना गधा मनीश के पास ले गया। मेरे दोस्त तुम हमेशा परिशान रहते हो ना� कि तुम्हारा गधा काम नहीं करता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा मेरे पास एक और गधा है तुम इसको ले लो ये वही भूखा गधा है ना अगर ऐसा है तो मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता अरे नहीं नहीं ये दूसरा है ये देखो इसके सिर पर ये वाला निशान भी है मनीश ने पूरी तरहा गधे को जांचा और फिर जगन को गधे के पैसे दे दिये। अगले दिन मनीश ने अपने नए गधे पर भार चड़ाया और चलने को कहा परन्तु ये गधा थोड़ा सा भी नहीं हिला। मनीश ने उसको पीछे से धकेलने की कोशिश की। बहुत समय तक प्रयत्न किया पर गधा हिला ही नहीं बस गधा चीर चिड़ चिड़ा होकर मनीष को लाते मारे हैं हुफ़ो ये गधा सुनता ही नहीं लगता है जगन ने मुझसे झूठ कहकर वो भूखे गधे को बेच दिया है मनीष को शक हुआ और उसने गधे के सिर पर उस निशान को छुआ हाथ लगाते ही निशान पूरा मिट गया हाँ जकर ने मुझे धोखा दिया है ठत मुझे पता है अब इसे काम कैसे कराऊं मनीष ने एक मकाई भुट्टा लिया और उसे एक छड़ी से बांध दिया अब छड़ी को गधे के पीठ से बांध दिया जिससे मकाई भुट्टा गधे के मुंह के सामने लटकने लगा गधे ने मकाय देखा और उसको खाने की कोशिश में आगे चलने लगा। इसी तरह गधा खाने की कोशिश में आगे चलता रहा भार पीठ पर लिए। कुछ दिनों में ही अपनी बुद्धिमानी से मनीष ने खूब धन कमाया और समाज में बड़ा नाम। जब जगन ने मनीष को देखा तो वह उससे ईर्ष्या करने लगा और खुद से खफा था कि ये विचार उसने पहले क्यों नहीं सोचा?